उस ज्ञान के अहकार में व्यक्ति जो वो गरजता रहता है किसी के सुनता नहीं है लेकिन अध्यात्म विद्या का ज्ञान ये कि जहां पर कि वो ये देखे कि सब अपने ही रूप है हा? जब कहीं व्यक्ति को ये न दिखाई दे कि मैं और वो दो अलग अलग हैं, सब एक ही तत्व तो तो है हा? तो जहां ये दिखाई देने लगे कौन जैसे कबीर दास कहते हैं साईं है। के सब जीव है केरी कुंजर दो, कापर दया कीजिए और कापर निर्दय हुए जब दिखाई दे कि सब परमात्मा स्वरूप ही है चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों चाहे मूर्ख हो चाहे ज्ञानी हो चाहे धनी हो चाहे वैसे हों सब साईं के सब जीव सब उसी परमात्मा के रूप सब है तब कापर दाया कीजिए और कापर निर्दय हुए किस पर दया करो किस पर निर्दय हो माने फिर वहां पर कहीं किसी व्यक्ति का जो है वो हो विरोध समाप्त हो जाता है। जहां विरोध समाप्त हो गया राजद्व समाप्त हो गए तब अध्यात्म विद्या का जो है वो मत उतरा नहीं तो अध्यात्म विद्या भी मत करती है <coughs> लेकिन भौतिक विद्या का मत तो उतरता ही नहीं है अध्यात्म विद्या के मद उतरने का तो कहीं कोई रास्ता भी है कि उतर जाएगा कहीं लेकिन अब भौतिक विद्या का मत कैसे उतरेगा भौतिक विद्या का मत उतरता है तो कष्ट देता है एक विद्वान से जब दूसरा विद्वान टकराता है तब तो व्यक्ति का मद उतरता है ये जब बड़े बड़े विद्वान होते हैं अपने अपने क्षेत्र के और जब सेमिनार वगैरह होते हैं और दूसरे लोग हैं है उनकी धाक जम जाती है सेमिनार में तो पुराने वाले जिनके की पहले धाक जमी रही है उनकी नाकनीसी हो जाती है तो उनका मध ठंडा होता है तो दुख भी लगता है ये लगता है कि देखो हमारी कोई सुनता ही नहीं हमारी कहीं पूछे ही नहीं है हमारी कोई अब नहीं है तब अपने आप को उसे जो है वो हो अपने अंदर अपने आप को दुख लगता है तो इस प्रकार का ये मध जो है वो हो दुख देने वाले जैसे ये काम क्रोध आदि विकास दुख देने वाले इस प्रकार मध भी दुख देने वाला है तो ये कहते हैं कि ये मध व्यक्ति को अंधा करता है एक दुर्गुण ये इसलिए कहते हैं मद अंध मद में अंधा ब्राह्मण सभा में पहुंचा मद अंधा कैसे करता है कि जैसे किसी को, को नशा खा ले तो नशा खाने से जैसे व्यक्ति अंधा हो जाए इसी प्रकार की मद भी व्यक्ति को अंधा करता है कनक कनक सौ गुणी मादकता अधिकार मादकता जैसे कि धतूरे में या और किसी जहरीली चीज में मादकता होती है तो कहते इसी प्रकार से धन संपत्ति राज्य बल बुद्धि इनकी भी मदकता इसी प्रकार से होती है अगर धतूरा कोई खा ले तो फिर उसका क्या कैसा तरीके क्या होगा उसका स्वास्थ्य की बुद्धि खराब होने को उल्टा सीधा बोलने के और उल्टी सीधे काम करने के पागल हो जाएगा और कुछ नहीं है इस प्रकार से ये मद और दूसरे प्रकार के मध भी व्यक्ति को पागल बनाने वाली है जब मध होगा व्यक्ति को किसी भी प्रकार का तो व्यक्ति पागल हो जाएगा उसको उसी के लिए कहते हैं अंधा हो जाए मदांध ये शब्द बहुत प्रचलित है मद में अंधा मदान सब आ अब देखो अब चाहे तो फरई और किसी का नाम इसके साथ में नहीं है तो तुलसीदास से ये बात मान लो कि तुलसीदास जी अब राम की कथा सुना रहे हैं तो ये कहते हैं कि देखो ये दशा होती है पहली पंक्ति में तो उदाहरण है फूल ही फरई न वेद फूलता फरता नहीं जब भी सुधा बरस ही जलद बादल बरसे और बरसे चाहे अमृत बरसे, तो भी उसमें फल फूल नहीं लगते और मूरख हृदय न चेत इसी प्रकार से मूर्ख व्यक्ति को चाहे जितना समझाओ लेकिन उसको चेतना नहीं आती समझ नहीं आती जो गुरु मिले ही बिरंज समु गुरु कमजोर है इसलिए नहीं समझा पाता है अरे गुरु मिल भी जाए ब्रह्मा जैसे मिल जाए और कौन गुरु मिलेंगे इससे ज्यादा जो चार वेदों के ज्ञाता जिनके की चार वेदों की रचना जिन्होंने की ऐसे ब्रह्मा भी गुरु मिल जाए तो भी उसको नहीं समझा सकते इसमें पाठ वेद में एक जगह ये भी है जो गुरु मिला शिव उसमें कोई जो है वो उसमें तुख भंग वगैरह कुछ नहीं होती देश अचेत वो तो वहां सुरखा है वहां दुख हो गई अब यहाँ ब्रं सम कह दो, बिरंच शिव कह दो चाहे ब्रह्मा जी और शंकर जी भी किसी को गुरु मिल जाए तो भी उसको जो वो उसके चित्र नहीं आ सकती अब रावण के जो ये है बिरंच और शिव यही गुरु हैं अगर कोई गुरु है तो यही इनके इसने तपस्या की ये प्रकट हुए इन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा रावण ने तो रावण ने वरदान मांगा उन्होंने वरदान दिए भी ब्रह्मा भी मिले शिव भी मिले हा? लेकिन अब रावण की बुद्धि इस प्रकार की कार्य कर रही है जो रावण स्वयं भगवान राम से विरोध करके विनाश की तरफ जा रहा है तो आप देखो न तो शंकर जी आते रावण के पास समझाने के लिए और न ब्रह्मा समझाने के लिए आते दुनिया भर समझावे लेकिन इनके गुरु भाग गए तो वो बताने नहीं आते कि देखो तुम क्या कर रहे हो रावण तुमने हमारी बड़ी तपस्या की और तुमने जो है इस प्रकार से अब तुमने भगवान राम से बैर कर लिया ये गलत बात है तो ऐसा तुम मत करो अब यहाँ पर हम तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते ऐसे कहने के लिए वो नहीं आए उनका मरने दो <laughs> <जाने। laughs> ऐसे गुरु थे ब्रह्मा और शंकर जी <laughs> एक जगह कहीं श्लोक इस, इस प्रकार का है कि देखो नाना प्रकार के देवताओं के लोग पूजा करते हैं कि ब्रह्मा और शंकर जी भी राहण को नहीं बचा सके तो अन्य देवता भला किसको कौन बचा देगा सीधे परमात्मा की शरण में जाना चाहिए वही सबका रक्षक है उसी से उद्धार किसी का उम्र है तो ऐसी परमात्मा की महिमा सुनाने के लिए उसकी शरण में जाने के लिए देवताओं की कहते देवता कैसे हैं? ये तो सब अपने अपने मतलब ही है तुलसीदास तो जी जैसे कहते हैं स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति सुर नर मुनि सबका यही रीति मैंने देवताओं का भी है देवता का जब तक स्वार्थ से होता रहे तब तक ठीक है वो तुम्हारी सहायता करता ये मांगो वो दे देगा वो मांगो दे देगा लेकिन जहां उसका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता बात खत्म इसलिए देवताओं के चक्कर को छोड़ो परमात्मा को पकड़ो इसीलिए ये कहते हैं कि शिव ग्रंथ जो है वो ये भी अगर मिल जाए तो भी मूरख हृदय न मूर्ख के हृदय में चेतना त्र भी नहीं आ सकती बहुत प्रसिद्ध अच्छा इसमें शंका एक बात इस प्रकार की होती है कुछ लोग कहते हैं कि बेत तो फूलता फूलता है तो सीधा सुन कैसे लिख दिया कुछ लोगों को बेत में फूल लगते भी दिखाई दिए फल लगते भी दिखाई दिए तो उन्होंने कहा तुलसीदास तो ने ही कैसे उल्टी ग्रह उदाहरण दे दिया कि फूले भर ही न बेत जद सुधा पर सही जलद तो बाद में मालूम हुआ कि दरअसल में बेंत दो प्रकार के होते हैं एक बेंत वो होता है जो तालाबों में और नदियों में पानी में होता है उस बेत में फूल भी लगते हैं फल भी लगते हैं हालांकि फल खाने लायक नहीं होते व्यर्थ के होते हैं लेकिन वो फल और फूल लगते हैं और एक बेत वो होता है जो जमीन में पैदा होता है पानी में नहीं होता सूखी भूमि में या पर पहाड़ी जमीन में वहां पर भी पैदा होता है और वो जो भूमि में जो बेत पैदा होता है उसमें न फूलाता है न फल है बेत ही बेत पैदा होता है बेंत के बने जैसे बेंत बनाया जाता ना उस पर सकंडा ऐसा तो सीधा सीधा बस वही निकलता है बस वो बेत होता है <स्था> तो ये बेत तो सीधा सी ने चित्रकूट में देखे जो में रहे तो उन्होंने बेत देखा और बेत देखा पहाड़ी जगह स्थानों में तो उन्होंने देखा कि जो बेत हमें दिखाई देता साफ उसमें तो कोई फूल फल है नहीं इसलिए हम तो वही उदाहरण देते हैं है फूल ही फल ही न बेंद अगर कोई और बेत होता हो जो तालाबों में होता हो तो उसकी बात हम नहीं कहते और उसमें फूल फल भी लगते हो लेकिन फूले ही फलें न बेत जदब सुधा बरसाही जलद पारों का होने वाले मैदानों में होने वाला जो बेत है उसमें तो जब पानी बरसता है तो उसी पानी के बरसने से ही उगता जरूर है वो लेकिन उसमें फूल नहीं लगते फल नहीं लगते उस पानी से मूर्ख हृदय न चेत इसी प्रकार से मूर्ख व्यक्ति जो वो हो उसके हृदय में कभी चेता नहीं आती उसको कोई अच्छी बात भी सिखावे जैसे रावण को मंदोदरी अच्छी बात भी सिखाती है सही रास्ता बताती है तो भी मूर्ख व्यक्ति को उल्टा सूझता है और अध्यात्म विद्या किसी को उल्टी सूझे तो इसमें तो कोई आश्चर्य की बात ही नहीं अगर किसी से कहो कि देखो परमात्मा ही सर्वसमर्थ है उसी के शरण में जाना चाहिए तो तुरंत व्यक्ति क्या कहे वाह परमात्मा की शरण में जाने से कोई हमारा पेट भर जाएगा ऐसे को तरंत करेगा किसी से कहें कि देखो अगर तुम जीवन में सुख चाहते हो तो व्यरत होकर के रहो हाँ तुम चाहते हो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा हमारा हाँ। सत्यानाश करना चाहते हो कहो हाँ। तो देखो विरक्त हो करके द्वार द्वार भीख मांगो भिक्षा खा करके हाँ। मधुकरी लेकर के जीवन अपना जियो देखो फिर कैसा आनंद है हाँ भीख मांगना चाहते हो हाँ। तो ये तो बात समझ ही नहीं आ सकती इस प्रकार की वेदांत की बात अध्यात्मता की बात कहो संसार बिल्कुल मिथ्या है ये जगत तुम्हारी कल्पना है वो तो ये तुम्हारा संसार जो तुम्हारी कल्पना है वो तो मिथ्या ही है ये जगत भी ईश्वर की कल्पना है बिल्कुल मिथ्या ही है अरे मिथ्या कैसे है जगत बिल्कुल सत्य है बात मानने को तैयार ही नहीं तो ये अध्यात्म बात की इसमें तो संसार की जो बातें हैं उनको ही कोई व्यक्ति जो है जब विपरीत बुद्धि होगी तो संसार की बातें जो है उन्हीं को बातों को व्यक्ति नहीं माने कि परमार्थ की बात को कहा माने लेता था की बातें कहा माने लेता यहाँ तो सभी बातें उसको उल्टी दिखाई देंगी और जो कल्याणकारी वही कल्याणकारी दिखाई देगी और इनको समझाना जो है अध्यात्म की इस प्रकार की बातों को बताना जो है वो बहुत मुश्किल बात है किसी के चित्र में बैठ जाए किसी के समझ में आ जाए साधारण बात नहीं तब तो मूर्त हृदय नचेत जो गुरु मिन ही बिरंसम ये तो रावण की तरफ की कथा हो गई हाँ? अब देखो दो पर्वत हैं और सुबेल पर्वत पर क्या हो रहा है और लंका में क्या हो रहा है अब दोनों तरफ की सेनाएं घटती हैं दोनों तरफ युद्ध होना है तो दोनों तरफ के हाल चाल लेते रहो तो रावण की तरफ तो ये हो गया अब यहाँ क्या होता है देखो <स्थियां> जागे बुलाई कहो तो बेग का करिय उपाये जाम वंत कह पद से रुनाये सुन सर्वज्ञ सकल उर्वासी बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि मंत्र कहूं निज मती अनुसारा दूट पठाइए बाली, बाली कुमारा नीक मंत्र सबके मनमाना अंगद सन कृपा निदाना बुद्धि बल गुण गुणधामा लंका जाऊ ता तम कामा बहुत बुझाए तुम काकाऊ परम चतुर में जानते हऊ काजी हमारा सुत हो रूपसन करो बद कई सोई प्रभु अज्ञा दर्शीष चरण बंदी अंगद उठे सु गुणसागरईस रामकृपा जा पर, पर करऊ स्वयं सिद्ध सब सवकाजनाथ मोह आदर दस विचार जीवराज तन पुलकित हर्षित पवन सब रावण के प्रसंग की जो कथा अभी हुई रावण ने मंदोदरी के, के अपनी प्रतिक्रिया सुझाई बताया कि मैं तो तीनों लोगों का स्वामी हूँ और स्त्री के दोष आठ प्रकार के बताए इसके ऊपर भी विवेचन होते रहता है स्त्रियों के दुर्गुण का या अन्य बातों का जगह जगह जो वो हो रामचरित मानस में आता रहा है ऐसे ये प्रसंग यहाँ पर भी इसी प्रकार से है तो अब ये है ऐसा लगता है जैसे कि तुलसीदास जी जो है स्त्रियों के प्रति कठोर हैं ऐसा लगता है और उनके जो है दुर्गुणों का भी वर्णन और उनको तालना का भी अधिकारी ये सब बोलते रहते हैं लेकिन तुलसीदास जी के अन्य स्थलों को न देख करके केवल यही चौपाई देखी जाए और अवगुणाथ सदाई और सदा का उनके अधिकारी बस इसके आगे रामायण न पड़ी जाए तो, तो कहें कि तुलसीदास जी का मन बड़ा गड़बड़े लेकिन ये जो बात है वो तुलसीदास जी ने भी कही जरूर लेकिन बड़ी सावधानी से कही है तुलसीदास जी का अगर ध्यान देखें तो उन्होंने जब शबरी जैसी स्त्री की इतनी महानता भगवान ने दिखा दी कि भगवान के सामने शबरी शरीर त्याग करके और भगवान के धाम को चली गई और इतना उच्च गति प्राप्त की शबरी जैसी स्त्री ने अहिल्या जैसी स्त्री के उद्धार की बात आती है तो ये पता लगता है कि यहाँ तुलसीदास जी ने स्त्रियों के लिए जो है वो हो ऐसा कठोर भाव उनका तुलसीदास जी का नहीं है लेकिन अपने पुराने साहित्य में जहाँ कहीं भी स्त्रियों के संबंध में लोगों ने विद्वानों ने कवियों ने जो बातें कही है तो सबका संग्रह करने के कारण तुलसीदास जी ने इन बातों का भी संग्रह किया और संग्रह करते हुए इस बात को सावधानी से रखा कि देखो अब ये बात जो है रावण कहता अपने मुख से तो रावण स्वयं वो रूप है और उसकी बुद्धि में ये बात जो है ज्यादा कवियों की बात कवियों ने कितनी अच्छी अच्छी बातें कही वाल्मीकि और ये व्यासाद कवि हो गए और उन्होंने कितने सुंदर सुन्दर, सुन्दर अध्यात्म बातें कही परमात्मा की भक्त की बात ज्ञान की बात वो सब कही तो रावण को वो सब कोई पसंद नहीं आई बात ये बात कवियों की बात रावण को बड़े अच्छी लगी कहा कि इससे अपना मतलब सिद्ध होता है तो रावण निकालना है उसमें से देखो कभी कहते हैं वो रहे हैं और निकाल करके उनके मंदोतरी से बोलता है कि देखो आठ दुर्गुण होते हैं तो, तो अब ये भी दिखाते हैं कि जो रावण जैसी बुद्धि के लोग हैं वे लोग शास्त्र में तो अपने सब प्रकार के अनेक प्रकार के प्रसंग किस प्रसंग में कहा से कौन बातें आती हैं वो सब हैं लेकिन जो सदबुद्धि लोग हैं उसमें से बहुत से ज्ञान के उपयोगी जीवन की बातें उतर देन ध्यान जाते हैं और जिन लोगों में मंद बुद्धि के व्यक्ति हैं उन लोगों का ध्यान दूसरी तरफ जाता है अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाली बातें जैसे अंग्रेजी में भी कहावत है इविन डेविल केन कोट बाइबिल वो भी कह सकता है कि देखो डेविल वो भी अपने मत को सिद्ध करने के लिए बाइबल से उदाहरण दे सकता है ऐसे रावण भी जो है अपने मत को सिद्ध करने के लिए लिया है शास्त्रों में से कहीं से निकाल करके बात बता दी उसमें बोल दी तो ऐसे भी उदाहरण होने चाहिए शास्त्र में कि जहाँ लोग जो है वो हो अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए शास्त्रों का प्रयोग करते हैं समाज में ऐसा ये कम नहीं करते बहुत तो ऐसा होता है इसलिए उससे भी सावधान होने की आवश्यकता है कि लोग भाग बहुत बार अपने अपने मतलब की बातों के लिए गलत सलत बातों को सिद्ध करने के लिए शास्त्र के प्रमाण देते रहते हैं उनके छल में नहीं आना चाहिए वो ऐसा करते हैं वो उचित नहीं करते उनसे उनकी ही हानि होगी ये ध्यान में रखने की बात है तो इसलिए कहते हैं कि यह है। दूसरी बात यह कि पुरुषों में भी दुर्गुण होते हैं स्त्रियों में भी दुर्गुण होते हैं अज्ञान की अवस्था में सभी में दुर्गुण होते हैं लेकिन जो दुर्गुण हैं उन दुर्गुणों से बचना चाहिए ये कहना कि अब जैसे पुरुष कोई है काम क्रोध लोभ आदि ये सब पुरुषों में भी है अब कोई पुरुष कहते कि पुरुषों में काम क्रोध आदि होते हैं तो वो बिगड़ने लगे देखो पुरुषों में काम क्रोध आदि दोष दिखाते हैं तो ये तो काम क्रोध आदि दोष दिखाते हैं तो ये कोई पुरुषों में दिखाने की ये है कि भाई पुरुषों को चाहिए कि इनसे बचे इसलिए कहा गया इन दोषों को दूर करें इसलिए नहीं की चढ़े और लड़े को तैयार हो जाए तो ये तो मूर्खता का लक्षण होगा इसलिए अगर इस प्रकार के दुर्गुण साहस अनर्ट इत्यादि स्त्रियों में भी हों तो उनसे बचना चाहिए और इस प्रकार की स्त्रियां हुई हैं जिनमें कि आठ में से कोई भी दुर्गुण नहीं है बिल्कुल शुद्ध साध बड़े मनुष्य भी पुरुष भी कितने साधु संत होंगे उससे भी ज्यादा ये साधु स्वभाव की स्त्रियां होंगी, हैं इन समस्त दुर्गुणों से रहित हुई हैं तो जैसे वो हुई हैं वैसे बनना चाहिए इन दुर्गुणों से रहित होकर के स्त्रियों को होना चाहिए और अपने इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए अपने आप अपने अंदर देखने के लिए विचार करें कि इस प्रकार के दुर्गुण कोई अपने आप में है तो नहीं अगर है तो उनको दुर्गुण है ये दुर्गुण ही है और इनका त्याग करना आवश्यक है ऐसे समझ करके उनसे स्वयं बचने की कोशिश करे और भगवान से भी प्रार्थना करे कि भगवान ऐसा उपाय करो कि दुर्गुण हमारे अंदर न रहने पावे हमारे अंदर न आने पावे और उनसे दुर्गुणों से बचे अब कहते हैं यहाँ पात जागे रघुराई अब कहते हैं भगवान यहाँ पर सुबेल पर्वत पर यहाँ पर भी दिन हुआ तो लंका में दिन हुआ तो सुबेल पर्वत तो पर दिन हुआ रावण वहाँ जागा तो अपने दरबार में गया तो भगवान राम भी जागते हैं और भगवान का भी दरबार लगता है और पूछा मत सब सचिव बुलाई भगवान ने सब को बुलाया अपने सुबेल पर्वत पर वही और बुला करके सबके साथ चर्चा की कि भाई अब आगे क्या होना चाहिए यहाँ तक लंका के भीतर आ गए रावण सामने है अगर रावण नहीं आता लड़ने के लिए तो हमें क्या लंका के ऊपर आक्रमण करना चाहिए क्या करना चाहिए तो वो चर्चा बागे की कार्रवाई क्या होनी चाहिए विचार करते हैं तो भगवान स्वयं ही अपने तरफ से निर्णय लेकर के आदेश नहीं दे देते अब राजा का कार्य इस प्रकार का है कि भारतीय जो राजा लोग होते रहे वो हालांकि ऐसा लगता है कि निरंकुश राजा होते रहे लेकिन यहाँ का राजधर्म जो है वो डेमोक्रेटिक रहा है हालांकि किंग रहे हैं राजा रहे हैं लेकिन वे उनके भी मंत्री परिषद रहा और मंत्रियों की राय के अनुसार ही कार्य करते रहे इसलिए मंत्रियों का नाम समझा आता है, अब ऐसा तो है नहीं कि देश का एक राजा हुआ अब उसका मंत्री कोई नहीं था वो अपने राजा जो कुछ कहता था बस वही होता था ऐसा तो मंत्री परिषद पूरा पूरा मंत्री परिषद होता था विभिन्न प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सब्जेक्ट विषयों के ऊपर राय देने वाले मंत्री होते तो उनसे परामर्श करके सब मंत्रियों से तब कोई कार्य किया जाता तब तो ऐसे करते हैं पूछा मत सब सचिव बुलाई कि कहो बेग का करिए भगवान ने पूछा की भाई अब जल्दी बताओ क्या होना चाहिए जल्दी की ऐसा नहीं की दिन भर ऐसे ही बैठे हो या और दिन भी खत्म हो जाए और जैसे की तेज संध्या कांड हो जाए आगे कोई बात ही न बढ़े तो ये तो ठीक नहीं अब दिन हुआ तो हमें कुछ न कुछ आगे का कार्यक्रम होना चाहिए आज क्या होना चाहिए तो जामवंत कह पद से उन आई तो राय देने के लिए जामवंत सबसे पहले सामने आते हैं वो राय देते हैं देखो तो हर स्थान पर अलग अलग मंत्री हैं और अपने अपने समय पर अलग अलग अपनी अपनी राय देते हैं <coughs> जब विभीषण आया तब तो सुग्रीव ने राय दी और फिर देखते हैं कि और और जैसे समुद्र पार करना था तो भगवान को फिर सम्मत की जरूरत पड़ी तब तो विभीषण राय दी तो कहीं सुग्रीव राय दे रहे हैं कहीं विभीषण अपनी राय दे रहे हैं यहां पर जो है ये जाम मन आगे आते हैं वो राय देते हैं तो जाम मंत कह पद से नई अपने जो है बताते हैं अब इस समय क्या होना चाहिए तो राय देते हैं जाम कैसे देते हैं देखो ये जहामन तो जो है ये नहीं किए क्योंकि आप नहीं जानते तो हम तुमको बताए देते हैं ये भाव नहीं आता है जहा मंद जानते आप तो सब ऐसे ही जानते हो हमको तो बढ़ाई देने के लिए हम लोगों से आप पूछ रहे हो या इस प्रकार की परंपरा आगे चलाई जानी चाहिए इसलिए आप उसके जो है वो एक परंपरा निर्धारित कर रहे हो आप कैसे कि कार्य किया जाता है इसलिए कहते हैं जाम मंत्र कह पद से उई क्या सर्वज्ञ सकल और बासी कि हे सर्वज्ञ आप तो सर्वज्ञ हो सर्वज्ञ बने आप तो सब जानते हो सर्वज्ञ आप क्यों हो कि सकल और बासी आप तो सबके हृदय में बात करते हो तो सबके हृदय में जो जो बात चल रही है वो आप सब जानते हो अगर मान लो हमें भी कुछ राय देनी हो तो आप हमारे हृदय में बात करते हो और जो मंतव्य हमारा होगा वो आप जानते हो इसलिए हमें कहने का जरूरत आप तो वैसे सब जानते हो या इतने लोग मंत्री लोग बैठे हैं सबके हृदय में आपका बास है किसकी क्या मति होगी क्या क्या राय देना चाहता है क्या विचार किसका है वो सब आप जानते हो इसलिए कुछ आपसे छिपा नहीं दूसरी बात ये भी है कि आप सबके हृदय में बास करते हो और अंतर्यामी भी हो अंतर्यामी के माने सबके मन बुद्धि में जो विचार उत्पन्न होते हैं उर्प्रेरक रघुवंश विभूषण सबके हृदय में प्रेरणा देने वाले भी और अगर कोई राय आपको देता है तो वो राय उस व्यक्ति की नहीं है वो आप ही की राय है जो प्रकार अंतर से आपको प्राप्त हो रही है इसलिए जो है वो जामन जामान कहने के तात्पर्य है कि जामन समझता है कि हम भगवान को राय दे रहे हैं और उनको राय देना की कोई और अर्थ नहीं है वो केवल एक लौकिक उपचार मात्र है तो बता रहे है तो उनसे कहता आप कैसे हो बुद्धिबल तेज धर्म गुण राशि आप वैसे इतने बुद्धिमान हो कि और सर्वज्ञ हो कि आप राय की जरूरत ही नहीं फिर भी राय देते हैं और फिर आप इतने बलशाली -बल हो बुद्धिमान भी हो और बल भी हो अब राम से युद्ध करने के लिए आपके लिए कौन सी सहायता की जरूरत है और कौन से बल की आवश्यकता है आप तो वैसे ही बलवान हो और तेज भी और धर्म और गुण इन सब की राह हो तो देखो ये एक ही पंत में भगवान कैसे है वो बोलते रहते हैं रामचरित में बार बार जगह जगह ईश्वर की ईश्वरता भगवान की भगवत्ता क्या है वो कैसे हैं इसका स्मरण दिलाते रहते हैं भगवान सर्वज्ञ हैं सब के हृदय में बास करने वाले हैं बुद्धि हैं, है हैं, है, तेजस्वी हैं धर्मयुक्त हैं और गुण हैं, ऐसे भगवान हैं। ये ऐसे भगवान के जब भगवान का स्मरण करो तो कैसे भगवान का स्मरण करो ये बातें सब स्मरण करो कि भगवान बुद्धिमान निधान गुण Khan, इस प्रकार के भगवान हैं तो ये भगवान की ये भगवत्ता भगवान की मंत्र कहा उन्हें अनुसारा फिर कहते हैं जमान अपनी जैसी कुछ बुद्धि है वैसे हम आपको सम्मति देते हैं तो क्या सम्मति देते हैं कि बाल कुमारा की कि बालकुमार बाल पुत्र है माने अंगद को दूध बना करके भेजिए माने नियम ये है कि जहाँ दो व्यक्तियों के दो राजाओं के बीच में दो व्यक्तियों के बीच में बैरभाव और युद्ध होने की संभावना हो उस युद्ध होने की संभावना के पहले समझदार व्यक्तियों का काम यह है प्राचीन काल में नियम भी इसी प्रकार का था कि युद्ध के को टालने के लिए पहले प्रस्ताव है माने जैसे भगवान राम यहां से अंगद को दूध बनाकर के भेजते हैं और अंगद जाकर करके रावण से कहता है कि आप सीता को वापस कर दो तो युद्ध नहीं होगा नहीं तो सेना लेकर के आगे युद्ध होगा और रावण मान लो सीताजी को वापस कर देता है तो युद्ध नहीं होता लेकिन कदाचित इस प्रकार का दूध न जाए और राम रावण का युद्ध होने लगे हा? और बाद में पता लगे रावण का है कि क्यों युद्ध हो रहा है तो कहा इतनी मारकाट क्यों हो रही है तो कह इसलिए हो रही है सीता तुम दे देते दे? तो कहते पहले कहा होता तुम सीता दे देते दे? तो इस प्रकार के मारकाट होने के बाद में अगर वही बात आवे सामने तो इतने ध्यान के बाद में तो ये जो है उसको उसको पहले ही निर्णय कर लो तो इसलिए पहले ही से पूछ लिया जाता है कि अपना प्रस्ताव राजा लोग भेजते हैं दूसरे राजा के पास कि हमारा ये प्रस्ताव है तुम्हें तो स्वीकार हो तो युद्ध नहीं होगा महाभारत के युद्ध में भी इसी प्रकार से होता है जब दोनों तरफ की सेनाओं को युद्ध होने के लिए निश्चय भी हो जाता है युद्ध होगा तो वो भी पांडवों की तरफ से भगवान कृष्ण को दुर्योधन के पास इसीलिए दूध बना करके भेजा जाता है की एक बार दुर्योधन फिर सोच ले अगर इन प्रस्तावों के ऊपर कि थोड़ा राज्य दे दे चौथाई राज्य दे दे पांच गांव दे दे इतना कर दे उतना कर दे, तो कहीं न कहीं किसी स्तर पर हम कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं और युद्ध डर सकता है लेकिन नहीं कंप्रोमाइज़ करता नहीं स्वीकार करता तो चलो फिर क्या युद्ध तो हो नहीं होना है फिर युद्ध का दोष उस व्यक्ति के ऊपर नहीं है अब जैसे भगवान राम अंगद को दूध बना करके भेजते हैं और अंगद बात करके लौट करके आ जाता है और राम उसका जो है उसकी स्वीकृति नहीं देता बात को नहीं मानता अंगद की तो फिर उसके बाद में राम की तरफ से बानुओं की तरफ से उसकी लंका के किले के ऊपर आक्रमण कर दिया जाता है तो वो आक्रमण जो है वो अनैतिक नहीं माना जाएगा अधर्म नहीं माना जाएगा इसलिए ये दूत भेजा दूत पठाई है बाल कुमारा और यहाँ बाल नाम इसलिए देते हैं कि ये है बालिक का पुत्र के कारण बाल के समान शक्तिशाली भी है और बुद्धिमान भी है इसलिए कहते हैं कि नीत मंत्र सबके मनमाना तो सबके मन को ये बात अच्छी लगी कि यहाँ ये चीज दूध तो भेजना चाहिए और अंगद को दूध बनाकर भेजना चाहिए ये भी सही बात है इसको भेजो अंगद रसन के कृपा ने तो अंगद जरूर उसको अंगद को भगवान ने बुलाया माने इसके माने जम की बात भगवान ने मान ली कहा कि हाँ तुम्हारी बात सही ही करें। अंगत कृपाण ध्यान भगवान उसे क्या बोलते हैं ये बिबल तन बुद्धि बल धामा तुम देखो तो बल पुत्र हो और जैसे बाल बुद्धिमान बलसीन बलवान गुणवान जैसे शक्तिशाली था वैसे तुम भी हो बाली जब मरने लगा तब अंगद को भगवान को सौंप गया और बाली ने कहा भी ये अंगज जय वो मेरे ही समान बलवान है और बुद्धिमान है ये आपकी सेवा करेगा हम तो मर रहे हैं हम तो आपका कुछ सेवा कर नहीं सकते लेकिन अब ये लाला पुत्र आपकी सेवा करेगा और ये मेरे ही समान बुद्धिमान और बलवान है तो भगवान कहते हैं कि हाँ ये ठीक है अब इसको काम में लाओ इस इसकी आवश्यकता है तो इसीलिए बाली तनय करके स्मरण करते हैं बाली तने बुद्धि वाले गुण धामा लंका जाओ तातमम कामा कि देखो हमारा काम है उसको पूरा करने के लिए तुम लंका में जाओ रावण के दरबार में पहुंचो और वहाँ जा करके क्या करो दूध का कार्य तुम करो और सब बात भगवान ने संक्षेप में समझा दी बहुत बुझाए तुम्हें, का का हूं। बहुत तुम्हें क्या समझानी है तुम तो को को धर्म को समझने वाले हो इसलिए तुम्हें दूत बनकर के जाकर के वहाँ क्या कार्य करना है इसमें बाली के इसके अंगद के दूत बनने के और भी प्रयोजन उसके पीछे विद्यमान है कि अंगद के बालिका पुत्र होने के कारण बाली और रावण की मित्रता हो गई थी पहले रावण और बाल के बीच में जो बगल में दाब दिया ये वो कलिया छोड़ाया गया ये सब क्या कथा है उसके पीछे उसके बाद में फिर रावण ने बाली से मित्रता कर ली तो अब ये मित्र अपने मित्र का रावण के ही मित्र का पुत्र जाकर के रावण को समझाता है तो रावण को समझना चाहिए कि देखो हमारा ही मित्र मित्र नहीं है तो मित्र का पुत्र है भतीजे के समान और ये आकर के जो हमको बता रहा आकर के झूठ नहीं बोलेगा सत्य बात बताएगा अच्छी राय देगा इसलिए जाकर के ये अंगद को भेजना चाहिए उनको जाकर के समझावे जाकर के रावण को इसलिए बाली पुत्र को अंगद को वहां भेजते है अंग बाली जितना अच्छा भगवान की महिमा का वर्णन कर सकता आंखों देखा कि अंगद रामर जानता है कि मुझसे ज्यादा बाल शक्तिशाली है और उस बाली को भगवान राम ने एक ही बाढ़ से मार दिया और ये बात जो है ये है अंगद जानता है और अंगत का आँखों को देखा हुआ सवाल है और अंगत वही बात जाकर बताता रहा हूं तुम देखो कितने भगवान शक्तिशाली है तो अब के सामने उतर करने का और भागने का कहा रास्ता मिलेगा उसे तो स्वीकार करना पड़ेगा कि यहां भगवान नाम शक्तिशाली तुम तो मुझसे जीत नहीं सकते <laughs> तो कहते हैं कि बहुत बुझाए तुम्हें तो कहा चतुर में जानते आऊ तुम वैसे ही बहुत चतुर हो <laughs> मैं तुमको अच्छी तरह से जानता हूँ इसलिए जाओ ये काम तुमको सौंपा गया रावण से बात करने के लिए और वहां पर सब बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि भगवान ने अंगद तो से क्या हमार तो हमारा काम हो और उसका हित हो अब भगवान का काम किसमें हो ऊपरी ऊपरी सीता का वापस कर दे तो हमारा काम हो गया और ताश हित तो हुई कि मैंने रावण से युद्ध न करना पड़े वो अपने लंका में राज्य करे ये उसके हित की बात हो गई तो ऐसी बात करना यही हो जाए लेकिन उसके पीछे अगर और गहराई से देखो तो अर्थ ये भी निकल सकता है भगवान ये भी अंगत से कहते हैं मैं कोई केवल सीता को वापस लेने थोड़ा ही आया मैंने सीता कहण तो मैंने ही करवाया है हा? जिससे कि रावण सीताकर्ण कर ले जाए तो उस बहाने से रावण से युद्ध हो तो ऐसा उपाय करना जिससे कि रावण युद्ध करे हमारा हित तो हमारा जो काम तो उसी में होगा हमने अवतार ही क्यों लिया है अरे हमारा काम तो यही अटका हुआ था कि युद्ध अवतार लें और रावण से युद्ध करें रावण को मारे रावण के वंश का नाश करें निशाचर वंश खत्म हो ये हमारा काम है और भगवान का क्या काम है हा? और काश हित हो और उसके रामा का हित किस बात में है कि रावण का हित इस बात में कि वो जय विजय जिनको साफ हो गया था उनका उतार हो वो रावण को मुकरण हो गए मारे जाए और फिर अपने स्वरूप में आवे जब विजय फिर बने आनंद में सुख का समाप्त हो इसी बात में उसका भी है इसलिए जो वो हो ऐसी बात करना दोनों बातें हो गई इसमें भगवान के वचन में देखो एक ये बात भी हो गई कि हमारे उसमें संत हो जाए युद्ध न हो सीता वापस करने ऐसी बात करना और ये बात भी उसका अर्थ निकलाया कि राम रावण का दोनों का युद्ध हो रावण उसमें मारा जाए निशाचर का बल समाप्त हो और रावण जो है अपने जय विजय के रूप में फिर आ जाए उसका भी उद्धार हो जाए और शासनों का बद हो जाए और देवता लोग सुखी हो जाए सब, ये भी आवश्यक है तो सोई, कहते सत्र से जा करके इस प्रकार की बत करना है मन बात करना है उसी को वो जो पूछे और बताओ तो इसी प्रकार की चर्चा बातचीत ऐसी होना चाहिए तो प्रभु अज्ञाधर सी अभी भगवान का आदेश हुआ अंगद को काम सौंपा गया तो अंगद ने भगवान की आज्ञा का श्रोधारे कहा भगवान आपकी आज्ञा उधारी है जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा <coughs> और करने के लिए उद्यत हो गया चरण बंदी अंगज उठे तो अंगद ने वहीं भगवान के सामने मैंने बैठे बैठे भगवान बता रहे थे अंगद बैठे बैठे सुन रहा था तो अंगद ने भगवान के चरणों मेंाम किया उठकर खड़ा हो गया खड़ा हो गया, गया मैंने उसी समय जाने के लिए तैयार हो गया अब अंगज चलते हुए क्या कहता है अंगज सोई गुण सागर ईस राम कृपा जा पर करह भगवान ने कहा कि देखो तुम तो बाल बुद्धि बल गुण धामा तो उसके उत्तर में अंगद कहता है कि हम क्या बुद्धि बल गुण धामा है आप जिसको बुद्धिमान बना दो सो बुद्धिमान जिसको बलवान बना दो सो बलवान सोई गुण सागर सब वो तो गुण ही गुण नहीं गुण का समुद्र हो जाए राम कृपा जा पर आप जिसके ऊपर कृपा कर करो देखो ये शास्त्र का वचन ये भी ध्यान देने योग्य है ऐसा नहीं कोई व्यक्ति मूर्ख है अज्ञानी ना समझे तो सदा ऐसा ही रहेगा शास्त्र इसीलिए है कि उसकी अज्ञानता का मूर्खता का दुर्गुणों का दूर हो इसलिए नहीं कि इसी के दुर्गुनों को दुर्गुण बता दिया किसी मूर्खता को मूर्खता बता दिया और खत्म बात हो गई तो ऐसे नहीं है शास्त्र ये भी बताते हैं कि उसके दुर्गुण या मूर्खता कैसे दूर हो वो शास्त्र भी बताते हैं तो क्या उपाय है जैसे अंगत बताता है कहता है कि जिसके ऊपर आपकी कृपा हो जाए बस वो गुण सागर हो जाए सब गुण उसमें आ जाएंगे जिसके ऊपर आपकी कृपा हो तो भगवान की कृपा के माने क्या है अब देखो कृपा में भी लोग बाग अपना अपना अर्थ लगाते रहते भगवान कृपा हो जाए भगवान कृपा हो अरे भगवान की कृपा तो ऐसे है जैसे सूर्य की कृपा अगर सर्दी के दिनों में किसी व्यक्ति को सर्दी लग रही है और दोपहर में सूर्य निकले हुए हैं और कमरे में बैठा हुआ कोई जड़ा रहा है तो सूर्य भगवान की कृपा उसे कैसे मिल सकती है क्या करना चाहते अब वो भगवान से सूर्य भगवान से प्रार्थना करे सूर्य भगवान हमारे कमरे में घुसे आओ आ? और हमारे ऊपर कृपा करो तो ऐसे सूर्य भगवान थोड़ी करेंगे भगवान सूर्य भगवान की कृपा लेने के लिए आपको कमरे से बाहर निकलना पड़ेगा बस जहां मैदान में आओगे धूप में तहां अपने आप सूर्य भगवान की कृपा आपको प्राप्त होने लगी बस ही भगवान की कृपा भी प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने अहंकार की सीमा से बाहर निकलना पड़ता है, बाहर निकलाओ देखो फिर भगवान की कृपा प्राप्त हो रही की नहीं प्राप्त हो रही सब प्राप्त हो जाएगी कृपा और जब तक अहंकार के घेरे में है तब तक सूर्य की भगवान की जैसे की कमरे के भीतर धूप नहीं पहुंचती ऐसी भगवान की कृपा भी अहंकारी व्यक्ति के हृदय तक पहुंच नहीं पाते इसलिए सुन सागर इस राम कृपा जापन करो अब देखो रावण जो है वो अहंकार में है अहंकार से घिरा हुआ है अब इनको देखो ये अंगद हैं, ये भगवान की सेवा में हैं, अहंकार छोड़ करके हैं। तो अंगद किस प्रकार बोलते हैं कि सब आप ही कृपा से है जो कुछ बुद्ध बुद्ध ज्ञान है इसके माने अंगद को अहंकार नहीं हनुमान को अहंकार नहीं ये अहंकार रहित तो भगवान की ऊपर कृपा है स्वयं सिद्ध सबका नाथ मोही आदर जय हु आपके काम तो वैसे ही सिद्ध हैं स्वयं सिद्ध हैं तो फिर के मोहिन नाथ मोहन आदर देव मुझे दूध बना करके भेजा जा रहा है ये तो हमको आदर देने के लिए हो रहा है आदर देने के लिए क्या अरे भगवान का कोई काम अटका नहीं है वो तो भगवान का सब काम तो स्वयं सिद्ध है यह आदर देने के लिए होता है जो लोग भगवान के भक्त हैं उनको तो ये दोहे सोठे जो है अच्छी तरह से याद करके रखना चाहिए जैसे कोई व्यक्ति भगवान ने कहा जैसे गीता में कि जो व्यक्ति इस गीता ज्ञान को समाज में लोगों के हृदय में स्थापित करेगा वो तो ज्ञान एक भी करके मुझे पूजित होगा पूजनी मेरी पूजा करेगा <koughs> तो उससे ऐसे करके जैसे भगवान के गुण है इनका समाज में प्रचार करना है धर्म का प्रचार करना है ज्ञान का प्रचार करना है भक्ति का प्रचार करना है ये सब काम अगर कोई करता है तो ये किसका काम है ये भगवान की सेवा है तो भगवान की सेवा करने ये भगवान की सेवा करता है कोई तो इससे क्या होता है इससे ये होता है उस व्यक्ति को ऐसा लगता है इस व्यक्ति ने देखो कितना महान कार्य कर दिया उसकी बड़ी प्रशंसा होगी बड़े गुणगान गाए जाएंगे उसके कि देखो कैसा महान व्यक्ति है कैसा महान कार्य किया हुआ कैसा संत है कैसा महात्मा है ये सब उसको आदर सम्मान प्राप्त होगा उसको लेकिन ये कि उसने जो कुछ कार्य किए वो कार्य हुए कैसे वो तो करने वाला तो परमात्मा ही है और अगर वो जैसा कि कभी कभी लोग बात कहते हैं वो परमात्मा करना चाहे तो किसी के हृदय में सब लोगों के हृदय में भावना भर दे उसी प्रकार की वैसी करने लगे लेकिन भगवान उस प्रकार से स्वयं न करके अन्य लोगों से ये कार्य कराता है उनको आदर देने के लिए व्यक्तियों को भक्तों को आदर भी प्राप्त होना चाहिए भगवान के भक्त तो है लेकिन भगवान के भक्त को आदर भी तो प्राप्त होना चाहिए तो आदर कैसे प्राप्त हो तो भगवान कहते हैं कि तुम हमारे धर्म का प्रचार करो जो शिक्षा मैं देता रहा हूँ जो बताता रहा हूँ उसको सुनो समझो याद करो स्वयं अपने आचरण में लाओ अपने जीवन में जियो और अपनी बाणी से अपने व्यवहार से समाज में उसी धर्म का विस्तार करो को, कभी तो इसी प्रकार स्वयं सिद्ध सबका कि भगवान आपके काम तो स्वयं सिद्ध है लेकिन नाथमोही तो आदर देव आप मुझे आदर दे रहे हो इसलिए ये सब को दूध बना करके आप भेजा अस विचार युवराज चाणकुल हर्षित ही हो अस विचार ऐसा विचार करके युवराज युवराज बने अंगर पुलकित ऐसे बोलते बोलते उसका शरीर पुलकित हो गया माने मैंने भक्तिभाव उसके हृदय में जागृत हो गया प्रेम भाव जागृत हो गया शरीर में रोमांचित पुलकित प्रसन्नता उसके और हर्षित ही हृदय में हर्ष आ गया अब देखो ये हर्ष जो है ये है और शरीर की पुलका बली ये शुभ लक्षण है किस बात के कि ये जाएगा अंदर और अपने कार्य में सफल होगा बताने के लिए यह जब कोई कार्य करने चले कोई व्यक्ति और उसको विशेष प्रसन्नता उसके अंदर हो तो समझो कि कार्य सिद्ध होने वाला है कार्य जरूर बनेगा इससे ज्यादा सुंदर कोई भी शकुन नहीं तमाम तरह के पक्षी और और बाय पानी सब बातें करते हैं लेकिन वो तो सबके सब ऊपरी सब ऊपरी बातें हैं वो कहो कहो सत्य गलत हो जाए लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य के लिए निकले महान कार्य करने के लिए उसके हृदय में प्रसन्नता है और उत्साह है रोमांचित तो हो रहा है बड़ा प्रेम परिपूर्ण हो रहा है तो ये स, ये तो बिल्कुल ही 100% परसेंट इसमें रंश मात्र भी एक परसेंट भी और कभी ऐसा वही नहीं कि उसको कार्य सिद्ध न तो तो अंगद जो है इस प्रकार से प्रसन्न होकर के आनंदित होकर के भगवान को प्रणाम करके चल देते हैं रावण के पास अब रावण के पास जाते हैं अब देखो रावण और अंगत का जो चर्चा है वो बड़ी आध्यात्मिक है तो वैसे राजनैतिक चर्चा है एक दूत बना करके भेज जाते हैं लेकिन वहाँ अंगद भगवान की महिमा कैसे सुनाते हैं और रावण उसका किस प्रकार से अपने अहंकार में कैसे काट करने की कोशिश करता है तो मानो एक प्रकार से दो व्यक्तियों के बीच में डिस्कशन है एक भौतिकवादी अहंकारी व्यक्ति जिसको अपनी भौतिक समृद्धि के कारण से अहंकार हो गया है एक व्यक्ति वो है और दूसरा अपने अध्यात्म और धर्म की चर्चा उसके सामने कर रहा है उस बात को उस सिद्ध करना चाहता है तो ये दोनों के बीच में जब डिस्कशन होगा तो उसका कैसा रूप बनेगा वैसे ही अंगर और जैसा ग्राम के बीच में बन रहा है वो देखने लायक है माने अन्य लोगों के लिए एक प्रकार से ये है मार्गदर्शन है कि ऐसे लोगों से भी कि मैंने कोई अहंकारी व्यक्ति है धनी व्यक्ति है और वो किसी की बात सुनता नहीं है तो क्या करना चाहिए अरे साहब उसके पास क्या जाना वो तो किसी की बात सुनता ही नहीं ऐसा नहीं शास्त्री कहते हैं, वहां भी जाओ कैसे जाओ जैसे अंगत किया और ये अपने शास्त्रों का संदेश वहां भी पहुंचाओ ऐसे लोगों के पास नान्याघुपति हृदय सुमद बदमे चवान अखिला प्रय्च रघुपुंगव निर्भरा मे काोषरित कं श्रीराम जय राम जय जय राम